नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में बातें मुलाकातें इस प्रोग्राम में आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में हम लोग आज के स्पेशल गेस्ट एक्ट्रेस अनुजा जी हमारे साथ है लोगों को स्पीच एंड ड्रामा योगा भी सिखाते हैं ट्रेनर हैं और काफ़ी समय से ट्रेन करना लोगों को तैयार करना ड्रामा के लिए स्पीच कैसे देना डिलीवर कैसे कर करना है इन सभी के लिए वो ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में जाती हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं लोगों को मैसेज देना और लोगों को समझाना ये इनका विशेष कार्य है तो आज हमारे साथ एक्ट्रेस अनुजा लोकरे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है इन चंदो से जी अनुजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप बहुत बढ़िया नमस्ते रमेश जी आप कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूं और आपको देखकर और अच्छे हो गया जी <laughs> जी और तो साथ में हमारे साथ एक छोटी बच्ची जुड़ी हुई है याचिका मिश्रा और हमारे साथ डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन की सिंगिंग स्टार हैं जिन्होंने कुछ नंबर पाएंगे और अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा याचिका आप अनुजा जी के स्वागत में एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइए फिर उसके बाद हम लोग अनुजा जी से बात करें नमस्कार मैं आज आपके स्वागत में एक मोटिवेशनल गाना चाहूंगी। एक प्यार का नग है। क्या बात है? एक प्यार का है की रवानी है इस प्यार का माँ है मौज की रवानी है जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी महानी है इस प्यार का म है कुछ पाकर खोना है कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है दो पल के जीवन के एक मृत है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है तू धार है नदियाँ की मैं तेरा किनारा हूँ तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ मंदिर है आशाओं का पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है प्यार है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर यशिका का थैंक यू सो मच बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया अनुजा जी के स्वागत में अनुजा जी आइए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर काफ़ी समय के बाद और फिर से वो तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आप प्रमुख हमारी संस्था में ज्ञान में आए थे हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो बहुत ही अच्छा है और हमारे दर्शक मित्र जो है जुड़ गए हैं वो भी मैसेज करके आपको याद कर रहे हैं विनीता जी हैदराबाद से वेलकम लिखा है जयप्रकाश ठाकुर हाई लिखा है और दीजा जैन जी ने याशिका के लिए लिखा है ब्यूटीफुल सॉन्ग ब्यूटीफुल वॉइस कीप इट अप याशिका और इसके साथ में एक और नम्रता जी ने याद किया है अनुजा जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं है करके और इसके साथ में सविता जी ने भी याद भेजा है और मोना कामत जी ने भी याद भेजा है साथ में जाहवी काले ने याद किया है और दिव्या जैन ने फिर से लिखा है आई कैन सी द फ्यूचर याशिका गॉड ब्ले चलिए दिव्या जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपके साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी को भी अच्छा लग रहा है और आइए इसके साथ में एक और हमारे साथ नागपुर से डॉक्टर बरका राखी जुड़ी हुई हैं। बरका राखी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया हो सर आप कैसे हैं मैं भी अच्छा हूं आ गए अच्छा लगा में और अनुजा जी जी अनुजा जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा आप आप हैं और क्या कर रहे हैं एक्चुअली लोग घर में ही बैठे हैं अच्छा <laughs> तो मैं भी घर में हूं लेकिन बहुत सारी घर में बैठे बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते कि अभी घर में बैठना पड़ेगा ऐसे करके सुन और थोड़ी ही दिन के बाद में मेरे समा वर्कशॉप शुरू हो गए हेलनो इंटरनेशनल के लिए मैं मैं फ्रेंचाइजी हूँ तो मैं एज वर्कशॉप्स लेती हूँ तो मेरे समा वर्कशॉप शुरू हो गए और मैं इतनी बिजी हो गई क्लासेस में कि पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन क्या है क्योंकि पेरेंट्स के सामने सब करना है पेरेंट्स वहाँ बैठे रहते हैं तो आपको तो उसी में बहुत टाइम चला जाता था और मैंने अपने आप को खुद को भी बहुत सारा कुछ सीखा मैंने इस... जी जी इस लॉकडाउन में आपने क्या सीखा थोड़ा सा बताइए हमें बिल्कुल बताती हूँ कब से मुझे चाहत थी कि मैं संस्कृत लैंग्वेज सीखूं संस्कृत लैंग्वेज सीखने का जो मेरा सपना था वो संस्कृत भारती दिल्ली की जो ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक रखी थी तो वो मैंने जॉइन करनी और मैंने बेसिक लेवल संस्कृत सीखी संस्कृत इज अ वेरी गुड लैंग्वेज क्योंकि ये है थिएटर से हैं तो स्पीकिंग क्लैरिटी लाने के लिए क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है और जैसे मैं योगा से जुड़ी जब लोग पठन करती हूँ तो मेरे जो उच्चारण है वो बहुत क्लियर और अच्छा अपने जी, जी, जी। बारे में सब कुछ मैं कौन हूँ हमारे हाँ जी हाँ जी सराह है कभी हम हाँ ये अपने बारे में सोचते ही नहीं है कि खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए तो ये करने के बाद में ये मुझे समझ में आया कि खुद को जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे दुनिया आपको अप्रीशियेट करेंगे जी, जी, जी. तो ऐसे संस्कृत योगा और स्पीचे ड्रामा ये सब चल रहा था हुँ, हुँ. बताइए जी जी अनुजा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस लॉकडाउन में आपने अपने वोकल को ठीक करने के लिए अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए संस्कृत भाषा को आपने सीखा और फिर उसके माध्यम से जो है आप जैसे स्पीच ट्रेनर हैं तो निश्चित तौर पे वो काम आएगा और बच्चों को सिखाने के लिए भी अच्छा लगेगा वो तो आपने ये ट्रेनिंग वाला जो प्रोग्राम है वो कब से शुरू किया और कैसे स्टार्टअप हुआ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए पेश ड्रामा स्पीच हेलो हेलन आ, या हेलो गेडी इंटरनेशनल मैंने लिए है बहुत साल हो गए हैं और उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ हु। तो, हम बच्चों के लिए ये स्पेशलिटी <laughs> की ये जो स्किल्स है बहुत सारे जो हम लोग बोलते रहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स या, या आपको एक्सप्रेस करने बच्चों को नहीं आता है बहुत सारे बच्चे हैं, उनके स्पीच में प्रॉब्लम आती है तो जैसे बचपन से ही अगर उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाए, रही है तो आप उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए स्पीच में क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए इसका बहुत ही उपयोग होता है तो इसके लिए हम ये क्लासेस का कर... तो मैं ऐसे जुड़ी हुई हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत इनका अच्छा कार्य है बच्चों की उन्नति के बड़ा कार्य करते हैं ये और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि बच्चों के साथ साथ ये इंटरक्टिव सेशन होते हैं तो आप भी सीखते रहते हो और किसी भी एज में सीखना ये बहुत बड़ी बात है तो तो छोटे बच्चों से भी आप आप सीखते हो, आप उनको हो, उनको तो सिखाते ये सीखना सिखाना चलता रहता है। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि छोटे बच्चों को जो है स्पीच सिखाना और फिर ये सीखना चलता रहता है और बचपन से सिखाते हैं तो निश्चित तौर पे वो चीजें जो है बड़े होने तक बिल्कुल उनके अंदर आ जाता है और इसके साथ में काफी जो दर्शक मित्र हैं वो जुड़ गए हैं भोपाल से धारना सी ने लिखा है नाइटा जी और इसके साथ में नम्रता जी ने भी मैसेज करके याद किया है अर्जी रमेश जी आई लाइक द वे यू आर स्पीकिंग हिंदी विद काम एंड थैंक यू नम्रता जी एंड uh, मनजीत सिंह रैना ने गुड क्वाइट इम्प्रेसिव करके लिखे भेजा है और इसके साथ में और भी हमारे दोस्त जोशना जी जोशना आधार कर लिखते हैं अनुजा जी स्पीक सोफिडेंटली चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर और खुशी हो रहा हमें आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे एक्टिंग के फील्ड में कब से आपको आने को मिला क्या घर वाले पहले से आपको एक्टिंग या फिर ड्रामा के लिए छुट्टी देते थे या नहीं दिया फिर क्या हुआ उसके बारे में बताइए प्लेस कॉलेज में आ, कम किया मैंने मेरे पिताजी को इतना पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने मेरी शादी कर दी तो 20 साल में ही शादी हो गई मेरी लेकिन मेरे तस्वाल बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ बेसिकली मुंबई आके यहाँ मुझे यहाँ मेरी एक लॉ है वो इन में काम करती थी तो उसने पोर्टफोलियो बनाया तो मैंने भी सोचा मेरी जो एक्टिंग की जो मेरी इच्छा बाकी रह गई है तो मैं पूरी करूँ तो सत्यदेव तो दुबे जी के साथ मैं थिएटर करती थी और अविष्कार संघा है उन... जी बहुत पसंद है और बैक स्टेज से जो तो थिएटर तो कि थिएटर में क्या होता है और पंडित जी उन्होंने तो बहुत बढ़िया और तब से मेरी पृथ्वी से जुड़ गई और मेरी एक्टिंग करियर शुरू हो गया तो गैप लिए हैं जी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था तो मैंने एक्टिंग ड्रामा और थिएटर से मैं जुड़ी हूँ जी जी और मैं चाहूंगा कि जो मैं पहला टीवी या फिल्म का जो पहला आपका शूट था उसके बारे में बताइए क्योंकि फर्स्ट जब शूट होता है तो एक वो अलग टाइप की हमारी जो अंदर से एक हल्का सा डर भी रहता है और फिर कैमरे के सामने उसे फेस करना जब मैंने पृथ्वी जॉइन किया उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ था पहला मेरा उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि जैसे मैंने थिएटर ज्वाइन किया और बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने को मिला उसके बाद में मैंने दुबई जी का ब्रह्मा विष्णु राकेश ये प्ले किया था जिसमें मैं सरस्वती का रोल प्ले करती थी किस आपको बताना चाहती हूँ बहुत मजेदार मजेदारियटर तो, तो तो पहला शो था और बहुत जैसे जगह जी बहुत बड़े बड़े डायरेक्ट हुए थे तो वहां पर बड़े बड़े एक्टर्स डिरेक्टर्स शो देखने आते थे तो भट्ट साहब आए हुए थे गोविंद नहलानी जी आए हुए थे अमरीश पुरी जी बैठे हुए थे वैसे मदर इन लॉ मेरे हसबेंड और मेरी छोटी लड़की दो तीन साल की थी वो सानी का नाम है उसका तो वो वहाँ शो देखने आए थे उनको आने में थोड़ा तो लेट हो गया तो जैसे पृथ्वी में है आपको तो पता हो कि ये ओपन है थिएटर और बैकग्राउंड में सिर्फ एक बैकड्रॉप रहता है तो ये लोग आ गए तो आगे वहाँ पर क्या है सबसे पहले वो है और वो ओपन थिएटर है साइड में सिर्फ बिल्ज है अच्छा अगर अच्छा। आप एक स्टेप लिया तो आप पूरे पे पहुंच जाते वहाँ लोग बैठ गए प्ले शुरू हो गया और मेरी एंट्री हो गई लेफ्टिंग आ गई अंदर स्टेज पे और मेरे बराबर सीट पे ये तीनों बैठे थे और मेरी बेटी वहां बैठी थी और जैसे आगे। आगे। ही मेरी एंट्री हुई ब्रह्मा जी के साथ आगे। आगे। और ऐसा कुछ एक डायलॉग था कि बहुत लाफ्टर मिलता था हाँ हमको उस वक्त तो बहुत जोर से लाफ्टर मिला और उसी के बाद मेरी बेटी आगे। आगे। तो पूरे थिएटर में ऐसा हो गया माहौल बापरे ये लड़की है अभी अभी अभी आ आ गई बैठे हुए थे मुझे भी समझ में नहीं आया बापरे, मैं क्या कि मेरी बेटी को अभी ले तो मेरे हस्बैंड गए उसको पर के बाहर चले गए और उन्होंने मुझे बचा दिया तो मैं बहुत <laughs> भी रहा है है सरस्वती जी जी का मैं वहां तो तो नहीं सकती हूं, तो बहुत confusion। जी। और इससे आपका confidence बढ़ता सही इसीलिए मुझे करने बहुत मजा आता है क्योंकि तो आपको में है हम्म हम्म और जब मैं सीरियल करने लगी और सुनाती हूँ आपको तो पहला दिखाया था की फिल्म की हीरोइन रहती है वो और उसके साथ उनका अफेयर रहता है तो एक चीज था दिन मैं चली गई और यतिन हाँ। बहुत बड़े एक्टर उस जमाने के अभी के भी बहुत बड़े नामचीन एक्टर उनके साथ में, में शेयर करना मेरे लिए बड़ी बात थी और मैं कुछ झापड़ लगाते थे तो ऐसा सीन था मुझे कोई मैंने रिहर्सल नहीं किए थे कुछ नहीं थे डायरेक्टली शॉर्ट रेक हो गया मैं चली गई और अभी तक मैं बहुत ही नई थी तो मुझे पता ही था कि वो वो वो पर है है या वो आप तो तो तो उनको लगा कि कि ये ये लड़की आई तो इसको तो सब पता होगा कि ये सीन सीन करने के लिए कॉन्फिडेंटली खड़ी हो गई तो और एंड मुझे तो ऐसे पटाक से मारते हैं मेरे गाल पे और तभी वो इतना इम्पोर्टेंट वो है कि आपको आपको भी वो ही करनी है, आपको वो है है है अपना ऐसे ऐसे करना है, चीका ऐसे करना टाइमिंग रहता है। और मैंने किया ही नहीं, दिया नहीं गिर पीछे गिर गई इतने जोर से उन्होंने मारा और वो भी अरे सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी से एक्सपीरियंस है लाइफ में, में सीखते हो जी, जी, जी. तो मजा आया बहुत जी जी जी जी के साथ काम करने तो हमने वो बहुत अच्छे से सीन कर दिया तो तब मैं सीख गई कैसे होता है बताइए ही अच्छा लगा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि आपका का आपने शेयर तो डॉक्टर वर्खा जी से चाहूँगा की एक गीत सुनाए डॉक्टर बरका जी बहुत बहुत स्वागत है और एक्ट्रेस अनुजा जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया आशा करता हूं आपको भी अच्छा लग रहा है और हमारे जो दर्शक मित्र हैं काफी अच्छा लग रहा है सरकार जी ने प्राउड ऑफ यू अनुजा लिख के भेजा है और साथ ही साथ ज्योश्ना अधिकारी जी ने भी फनी जो एक्सपीरियंस है उसके लिए उन्होंने फनी लिख के भेजा है और मेधा पंडित जी ने भी डूइंग वेल अनुजा ग्रेट गोइंग और वी आर एंजॉय टॉक करके लिख के भेजा है और जो थप्पड़ खाया जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया उसके बारे में उन्होंने लिखा है अश्विन राव जी ने भी याद किया है और आपने आपका फेवरेट रोल क्या है उसके बारे में पूछा है तो थोड़ी देर में हम लोग फिर से जोड़कर उनसे पूछेंगे और जयप्रकाश जी ने थोड़ा नेटवर्क इशू वही में बता रहा था अनुजा जी को तो चलिए इस बीच हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर वर्खा राठी हमारे साथ हैं नागपुर से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मैं कि एक एक बहुत ही सुंदर सुनाइए जी जी मूवी का सर सॉन्ग है है है बट अनुजा पहली मुलाकात मुलाकात हुई तो उस में मुझे ये सॉन्ग याद आया सुना रही हूँ हो गई राह में उनसे मुलाकात हो गई जिसे डर देश्क की नाम से डर लगता था दिल के अंजाम से डर लगता थैंक यू बहुत <laughs> बहुत <देखे। laughs> बहुत मजा आया चलिए अनुजाज बातें करते <laughs> हैं और एक मैसेज आया था आपका फेवरेट जो रोल है उसके बारे में वो पूछना चाहते हैं तो आपने जो फिल्म टीवी में जो काम किया है उसमें से जो आपका फेवरेट रोल है उसके बारे में आप बताइए फेवरेट रोल एक्चुअली मेरा फेवरेट रोल मैंने जैसे बताया था जो मैंने काजूर जी के साथ एक एड की थी रिम की तो लखनऊ की का किरदार था वो तो वो मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ में काम करना है और वो भी मेरे पहले पहले दिनों में तो बहुत मजा आया था वो लखनवी किरदार निभाने के लिए तो वो एड की अगर एड सोचा जाए तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी मेरी एड और रिसेंटली uh, रोल मैंने किया था मेरे साई सीरियल में तो वो मेरे साई का ट्रैक मुझे बहुत ही पसंद आया था क्योंकि उस ट्रैक में मुझे सब करने को मिला मेरे ऊपर गाना फिल्माया गया जब तक आप हीरोइन नहीं बन जाते हार्डली आपके ऊपर कोई गाना वाना फिल्माया जाता है तो कैसे लिपसिंग करना है और कैसे गाना पूरा और वो एक इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था वहाँ काम करने का और टिपिकल महाराष्ट्रीयन कैरेक्टर था मेरा तो वो नाइन यार्ड साड़ी में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और गांव का लुक था तो वो गांव की लुक वो वैसी आपको लैंग्वेज एडोप्ट करनी है और वो सब पूरा गेटअप वैसा है महाराष्ट्रीयन मैं खुद महाराष्ट्रीयन हूँ तो मैं उसे रिलेट कर पा रही थी और बहुत मजा आया वो रोल करने में मेरे ताई का अभी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये ट्रेनिंग के साथ साथ में आप सोशल वर्क भी करते हैं तो मैं चाहूंगा कि, कि कुछ सोशल वर्क आपने जो किया है सोसाइटी के लिए उसको शेयर कीजिए बिल्कुल, हमारे यहाँ डिजायर सोसाइटी है जिसमें एचआईवी पॉजिटिव बच्चे हैं तो मेरे घर के पास ही ये संस्था है जिसमे थर्टी लड़कियां भी हैं वो उनको एड्स नहीं हुआ है लेकिन वो एच पॉजिटिव है उनके पेरेंट्स से उनको आया हुआ है तो वो सोसाइटी के लिए मैं काम करती हूँ वो बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ रेजिंग का तो बहुत सारे सोशल मीडिया से भी मैं उनकी एडवरटाइजमेंट करती हूँ मेरे सर्कल में आजकल हमको सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है कि हम तुरंत वीडियो उनके फोटोज हैं वो निकाल के अगर हम वायरल करें तो लोग बहुत सारे आगे आते हैं मदद करने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे मेरे आंटी है अरुणा आंटी करके उनकी इनर भी संस्था है तो वहां से उन्होंने मुझे मदद की थी और रोटरी क्लब वालों ने मदद की हुई थी तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ जाती हूं उनकी संस्था के बारे में उनको बोलती हूँ इनका ब्रोशर भेजती हूँ ये बच्चों के वीडियोज भेजती हूँ तो ऐसा मैं काम करती हूँ ड्यूरिंग लॉकडाउन जैसे वो बच्चों के पास में जा नहीं सकती हूँ तो इसीलिए जैसे बाकी मेरे स्पीच एंड ड्रामा की क्लासेस चलते हैं वैसे मैं ये बच्चों के साथ जुड़ी रहती हूँ उनको मैं सुबह की टाइम योगा योगाती मंडे टू फ्राइडे तो उनकी स्कूल रहती है तो सैटरडे संडे मैं दो दिन उनको योगा सिखाती हूँ तो योगा से वो बहुत मजा आता है वो मेरा वेट करते रहते हैं कि मुझसे जुड़ जाते हैं और बर्थडे पे भी मैं मेरे जाती हूँ जैसे मेरा सेप्टेम्बर में बर्थडे हो गया तो वो लोग मेरी राह देखते रहते थे तो इस बार मैं 15 अगस्त रक्षाबंधन हर त्योहार में मैं उन्हीं के साथ मनाती हूँ वहां जाके मुझे जो खुशी उन बच्चों के साथ मिलती है बहुत मजा आता है बच्चे भी बहुत प्यारे हैं और उनके साथ ऐसे मैं जुड़ी रहती हूँ पूरे साल भर तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था तो मैंने सोचा की चलो मैं इनको कुछ सिखाती हूँ अब मैंने सोचा है कि योगा के साथ साथ मैं इनकी स्पीच एंड ड्रामा के भी क्लासेस लूँगी तो आगे का मेरा ये है प्लान कि मैं उनके साथ ऐसे जुड़ी रहूंगी और फंड रेजिंग का काम तो चलता ही रहेगा मैं मेरे सभी दर्शकों को ये निवेदन करती हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद करनी है तो ये डिजायर संस्था है उनके लिए मैं काम करती हूँ बहुत सारी संस्थाओं के लिए हम मदद करते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि ये सही हाथ में जा रहा है या नहीं है यहाँ मैं बैठी हूँ और मैं बच्चों से जुड़ी हुई हूँ तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सबको निवेदन करना चाहती हूँ कि तो जी अनुजात जी, आपने बताया है। आप एच आई वी वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं डिजाइन नाम का संस्था आप रन करते हैं जिसमे उन बच्चों को हेल्प करने के लिए आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा आपके ये कार्य को देख और आप जो इस तरह से काम कर रहे हैं वो नीडी लोगों को पूरा मिल रहा है ये हम विश्वास कर सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हुए मैं फिर से याशिका को जोड़ना चाहूंगा हमारे साथ जो बच्ची जुड़ी हुई है आ, याशिका एक और छोटा सा गीत आप सुनाइए मुकड़ा अंतरा मैं एक भजन गाना चाहूंगी क्या बात है सुनाइए निंदिया उगला चलू नाम कृष्ण कन्ह बंसी बजाके के निरी निंदिया उ मेरा किषण कन्हे कुंज गली में ढूंढे उन प्यारे कहा गिर झारी मेरी रे कहा गिर झारी आख में चौली काले तू पाना हाँ। पलख मिठाई पह तेरे मन राधा काश में तेरे मन जातिवा जरिया अधरों से तेरे लव जाति मैं तावरिया नन निहारे कंठिन रे कहाँगी गिरधारी मेरे कहा गिरधारी, धारे तो बंशी बजा के मीरे बिहार मेरा कृष्ण कृष्ण कृष्ण क्या बात है <laughs> बात बात so, you, बहुत सुंदर मैं बहुत सुंदर आवाज थैंक यू सो थैंक यू मैम बहुत यू थैंक यू मैम चलिए फिर से मैं या फिर से मैं अनुजा जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को अनुजा जी जैसे कि हम लोग अभी मैसेजेस देख रहे थे उसमें कुछ एक और बात भी आई थी जैसे कि आप एक्टिंग सिखाने में सोशल वर्क में तो है ही है लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ गुल मिल जाते हैं जब भी आप बात करते हैं तो आप ये कला या लोगों के साथ आपका टीम अच्छा हो जाता है तो वो आर्ट कैसे आपने डेवलप किया और इसके साथ में योगा के बारे में बताइए कि आपका फिटनेस का जो राज है वो योगा ही हो सकता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताइए योगा के माध्यम से हम अपने आप को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रख सकें और इस कोविड 19 का जो ये चल रहा है इससे कौन सा हम लोग ऐसा योगा करें जिससे हम इससे दूर रह सकें और हमारे जो आम, क्या कहते हैं इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ सके कि आप कैसे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं तो वो मेरा स्वभाव ही है मेरे जींस में ही है वो तो वो बचपन से जैसे जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं लोगों के साथ मुझे लगता है मैं घुल मिल गई हूँ और मेरी माँ ऐसी है मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है सभी लोगों से मिलजुलना सबको बुलाना घर पे उनको खिलाना पिलाना और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ भी मुझे ऐसी ही मिली यहाँ पर घर मेरे हसबेंड भी ऐसे है उनको भी बहुत पसंद है सबके साथ समीर जी वो उनको भी बहुत पसंद है तो मैं वैसे और मुझे वो लोग बढ़ावा देते हैं फ्रीडम देते हैं तो मैं और सब लोगों के साथ घुल मिल गई हूँ यहाँ पर आके ससुराल में भी और मेरे ससुराल वाले सारे बहुत बड़ी फैमिली है तो सबके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी है एक तो ऐसा हो गया है कि जल्दी शादी हो गई है जब आपकी जल्दी शादी होती है तो आप सभी के साथ घुल मिल जाते हैं अपने खुद के ओपिनियन वगैरह नहीं रहते हैं आप अच्छे से फैमिली में जेल हो सकते हो तो वो उसकी वजह से भी मैं सारी मेरे ससुराल के फैमिली के साथ सारी नंदे हैं वो कभी मुझे ऐसे मैं कजिन ही बुलाती हूँ उनको इतने बहुत सारे कजिन सिस्टर्स हैं उसकी वजह से मेरा रिलेशन सबके साथ अच्छा है आ, क्योंकि मेरी जीन्स में वो है और लोग मुझे ऐसे मिलेंगे दूसरी बात आपने पूछी थी कि आप का जो फिटनेस का राज क्या है तो ऑफ कोर्स उसका आंसर आप ही ने बताया कि मेरे फिटनेस का राज है योगा और प्राणायाम मैं बहुत साल जैसे अठारह साल हो गए हैं मैं योगा से जुड़ी हुई हूँ मैंने यहाँ से प्रबोधन संस्था में शुरू किया हुआ था और जैसे मैंने शुरू किया गुरु मुझे अच्छे मिले और उनके साथ में जुड़ गई तो मैंने ऐसे सर्टिफाइड कोर्स तो अभी किया लेकिन तब से एक अच्छे गुरु मिले तो उनके साथ जुड़ गई और मैंने क्लास कंडक्ट करना ही शुरू कर दिया तो अभी उसके बाद में हमारे यहाँ गजानन महाराज मंदिर में योगा चलता है वहां पर मेरे नारकर गुरुजी हैं उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ वहां मैं योगा सिखाती हूँ लोगों को गुरु के साथ और उसके बाद में मेरे यहाँ भी मैंने स्टूडियो शुरू किया है और योगा के क्लासेस चलते हैं मेरे यहाँ पर भी और अम, मैं अभी जो रिसेंटली लॉकडाउन में कोविड जब से शुरू हो गया तो मैंने एडवांस कोर्स किया है संयुक्त योगा के साथ जैसे मैंने पहले बताया रुचि मैम है मेरी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है मी लेर वन और लेर टू में तो जैसे आपने पूछा कि कोविड के दौरान आपको कौन सा योगा या क्या करना चाहिए तो सबसे बढ़िया तो आपको अगर अपने अंतर मन से जुड़ना चाहिए और वो जुड़ने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है कुछ भी हो गया तो आपकी जो निगेटिव थाट्स है पहले ऐसा रहता था कि कोई सिचुएशन एकाध दूसरी आती थी या कोई लोग आपके जीवन में आते हैं वो निगेटिविटी आपके जीवन में क्रिएट करते हैं लेकिन अभी पूरा का पूरा माहौल ऐसा है आप कहीं भी देखो सिर्फ निगेटिविटी है लोगों की डेथ हो रही है सुसाइड्स हो रहे हैं तो ऐसे माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है प्राणायाम करना बहुत जरूरी है जैसे एक आपके कोविड के लिए आपके कॉप की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कपाल भाती है नाड़ी शोधन है वो प्राणायाम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा प्राणायाम जो कर रहे हैं उसे आपको कंटिन्यूटी में करना चाहिए किसी भी चीज़ का अगर आपने शुरुआत की मेडिटेशन करने का आपने शुरुआत की आपने तो वो आपको कंटिन्यूसली करना चाहिए तो ही आप, आपको उसका इफेक्ट दिखता है कपाल भाती भस्त्रिका है नारी शोधन है और उज्जाई प्राणायाम है ये बहुत ही फायदेमंद है आप इसे रोज अगर आपने अपने जीवन में योगा एक जीवन का एक हिस्सा बना दिया और आप अपने सूर्य नमस्कार योगा योगा के योगासन है या प्राणायाम है मेडिटेशन है सब कुल मिला अगर आपने अपने खुद के लिए अपनी सेहत के लिए एक घंटा भी निकाला चौबीस घंटे में से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और मेरा सबसे निवेदन है कि आप योगा के लिए जुड़ जाओ क्योंकि ये ना सिर्फ आपको फिट बनाता है आपको अंदर से सिर्फ बाहर की सौंदर्यता नहीं अपने अंदर की सुंदरता को आपके मन को आपके एक कॉन्फिडेंस को बाहर लेके आता है अभी मेरी एक फ्रेंड ने कहा ना कि बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है ये सब इसी का परिणाम है जी मनिजा जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत सुंदर बातें आपने बताई कि किस तरह से आप अपने आप को इतना हेल्दी वेल्दी रख रहे हैं योगा के वजह से और आज के समय में जो माहौल बना हुआ है इसमें आपको आपने बताया कि तीन चार चीजें अगर आप करते हैं तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और आप हेल्दी वेल्दी फील करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा भारत का जो योगासन है योग जो है वो हम सभी को हेल्थी रखता ही है लेकिन बेषर्त यही है कि उसे रेगुलर प्रैक्टिस करना है इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि फिट इंडिया का डोज आधा घंटा रोज तो निश्चित तौर पे हमें आधा घंटा अपने लिए ज़रूर देना चाहिए क्योंकि हम लोग इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में अपने आप को दौड़ा रहे हैं जैसे रेल की तरह हम अपने लिए नहीं दौड़ रहे हैं हम चीज़ों के लिए घर के लिए घर के लोगों के लिए और सोशल एक्टिविटीज़ में ज़रूर दौड़ते हैं लेकिन उसके साथ में हम ये भूल जाते हैं कि मुझे भी कुछ समय देना है खुद को जब तक हम लोग खुद को समय नहीं देंगे मुझे लगता है कि फिर हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए रन नहीं कर सकेंगे इसलिए शॉर्टकट ना अपनाते हुए थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपने लिए भी आधा घंटा शाम में या आधा घंटा सवेरे आप हो सवेरे छः के पहले उठ जाते हैं चार से पाँच छः के बीच में आप कर लेते हैं तो ये एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आप अपना अपने आप को टाइम दे सकते हैं और थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना चाहिए अनुजा जी क्योंकि कई बार होता है कि प्रोग्राम सुन लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो अनुजा जी ने बताया मुझे करना है दो दिन कर लेते हैं तीसरे दिन फिर सो जाते हैं वो जो चीज है गैप जो गिर जाता है बीच बीच में और कहीं से कुछ सुना या टीवी वी में देखा या किसी ने बताया तो फिर दो दिन तक करते हैं तीसरे दिन फिर वो बंद हो जाता है तो फिर वापस हम लोग वही हमारा जो ट्रेन वाली बात है इसी तरह से दौड़ने लगते हैं तो ये जो रेगुलर बेस पे हमें करना है इन चीजों को कैसे करें? बहुत होती हैं। जैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल ही वैसे बनानी पड़ेगी आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे ये दुबली लग रही है तो मुझे भी करना चाहिए ये कर रही है इसीलिए मुझे भी करना चाहिए नहीं आपको वो अंदर से वो भावना क्रिएट होनी चाहिए कि मुझे फिट करना है मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है आज के कोविड के इसमें इम्यूनिटी बढ़ानी है और मैं आपको बोलती हूँ जैसे मैंने मेरे गुरु इतने सारे हैं उनसे सीखा है वो बोलते हैं कि जैसे बेसिकली अगर आपको कोई भी डिजीज है हमारी मैम कहती है कि आप सबसे पहले आप अपने घर के अंदर जो आपकी चीजें हैं आप कौन सी दवाई ले सकते हैं अपने घर के अंदर अपने मन के अंदर सब बसा हुआ रहता है पहले वो आप देखो कि आप कैसे कौन सी दवाई ले सकते हैं या अपने आप को कैसे उसमें कोई जो दवाई या योगा का कोई आसन करके या प्राणायाम करके कैसे आप कर सकते हैं इसीलिए अगर आप सीखेंगे आप रोज करेंगे तो आपकी योगा ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी और योगा ये सिर्फ आपका फिजिकल नहीं है ये मेंटल फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल सब आस्पेक्ट होते हैं उन सबसे अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको इसके फायदे नजर आएंगे और आप मुझे सामने देख रहे हैं मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और में भी मैंने बहुत राजयोग सीखा है वहां जाके मैंने और राजयोग के फायदे जैसे है जब तक ब्रह्मा कुमारीज़ राजयोग कोर्स मैंने नहीं किया था मैं ज्ञान सरोवर नहीं गई थी तब तक मेरी आत्मा से मेरी पहचान नहीं थी और जब मैंने वो कोर्स किया राजयोग का ब्रह्म में जाके तो मेरी आत्मा से मेरी पहचान हो गई तब तक तो मैं सोचती थी अपने बाहरी सब शरीर के बारे में मेरी ब्यूटी के बारे में और मेरी इंटरनल ब्यूटी मेरी आत्मा के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था तो वो वहां जाके मुझे उसके बारे में और उससे मेरी पहचान हो गई और अपने इनर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होना है वो मैं वहां जाके सीख गई और ये बहुत बढ़िया बातें हैं इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जैसे सिस्टर शिवानी को आप सकते हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको बताती है और कोविड के दरमियान तो ब्रह्म के इतने सारे सेशंस हो रहे हैं आप यूट्यूब पे जाएंगे कि अमृत वेला से लेकर रात के मेडिटेशन तक उनके वहां पर सेशन्स हो रहे हैं तो कहीं भी आप जुड़ सकते हैं आपको बस अपने आप को मन में ध्यान लेना है मुझे बस एक करना है और जुड़ जाना है और एक अपना रूटीन बनाना है लाइफस्टाइल बनानी तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं कोई भी ऐसा यहाँ मैंने देखा नहीं है बंदा कि कोई ऐसी चीज होती है कि मैं नहीं कर पाता सब लोग सब कुछ कर सकते हैं बस अपने आप को वो प्रॉमिस करो कि हाँ वो एक्सेप्ट करो अवेयरनेस बढ़ाओ तो बिल्कुल आप, आप कर सकते हैं जी अनुजा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक बड़े प्यार से आपको याद कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर अभी पार्वती कुमावत उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ये भी अच्छे सिंगर हैं अब उनको लास्ट में सुनेंगे उससे पहले मैं हमारे जो साथी मित्र यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित हैं याशिका या फिर डॉक्टर भरका अनुजा जी से कोई सवाल आपको पूछना हो क्योंकि आप साथ में जुड़े हुए हैं काफी समय से सुन भी रहे हैं तो अगर आपको कोई सवाल पूछना हो डॉक्टर बरका जरूर पूछ सकते हैं अनुजा मैम, आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा जिससे में बहुत होता है अभी तो मतलब तो उसके लिए जी। जी। हाँ, जी। जी, जो जी। जो कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो यही तो आपने पहले यूनिवर्स को गलत मैसेज भेज दिया पहले से ही आपने अगर इसी नोट पे शुरू कर दिया तो वो कॉन्फिडेंस आप में आएगा कैसे तो अपने आप को पहले आप पॉजिटिव बनाओ कि आपको अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाओ ताकि आप बोलो अपने आप को कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ ये कांटेस्ट मैं जीतूंगी चाहे भले आप जीते उसमें या नहीं लेकिन वो ये जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो आपके आगे जाके काम आएगा तो आपको ये बहुत ये पहले ही आपको अपने आप को बार बार बोलते रहना है ये अपोमेशन जो हम करते हैं जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं उसकी वजह से हमको ये पॉजिटिविटी हम क्रिएट करते हैं अगर आपको मैं एक किस्सा बताती हूँ तब से ये चल रहा था बहुत सारे लोग आजकल फेसबुक पे लाइव जाते हैं बहुत सारे तो मैंने भी मैनिफेस्ट किया था कि अरे मैं कब जाऊंगी फेसबुक पे कोविड पूरा खत्म होने को आया अभी तक मैं गई नहीं हूँ और रमेश जी से पिछले एक साल से कोई बिल्कुल ही हमारा चर्चा नहीं हुई है और कोई बातचीत नहीं है मैं यहाँ जुड़ गई थी तो मौका नहीं मिला था और अचानक कल उनका फोन आया तो मैंने मैनिफेस्ट किया था तो इसीलिए आपको वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन यूनिवर्स को देने चाहिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं ये करूंगी और जीतूंगी और आपका अगर सिंगिंग कंपटीशन है तो आप हमिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए जो आपके वोकल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है आपको पता है हमिंग एक्सरसाइज कैसे करना है भ्रामरी से कहते हैं इस एक्सरसाइज का नाम भ्रामरी है हमिंग एक्सरसाइज बोलते हैं इसे आपको पहले कोई भी अगर प्राणायाम करना है तो बहुत सारे प्री रेक्विजिट्स रहते हैं तो अभी आपने बोला है तो मैं करके बताती हूं आपको पहले तो बिल्कुल सीधा बैठना है आपका बैकबोन बिल्कुल सीधा होना चाहिए नहीं तो इसका इफेक्ट नहीं होता है सीधे बैठिए और धीरे से आंखें बंद कर दीजिए और आपको इनहेल करना है पूरी तरह से आपको श्वास भर देना है अपने एबिन तक और आपको एक्सेल करते वक्त श्वास करते वक्त आपको बीस की साउंड करनी है यानी हमिंग साउंड करनी है ये अपने वोकल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है बड़े बड़े सिंगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो मैं आपको करके बताती हूँ आप देख लीजिए अच्छे से hmm. जी, सुनाई देया मेरा आवाज? आ, ये, आ, ये सुनाई, सुनाई, सुनाई, सुनाई आवाजी बिल्कुल तो ये ऐसे हमिंग साउंड ये बताया और मुझे लगता है की डॉक्टर बरका को समझ में आ गया होगा की कि किस तरह से उन्हें कॉम्पिटिशन में उतरना है और जब भी स्पीच की बात आती है तो पहला ही मैसेज की मुझे नहीं आता ये आपने यूनिवर्स को दे दिया तो आप ये मैसेज दीजिए कि मुझे आता है मैं अच्छा बोल पाऊंगी मैं अच्छा कर लूंगी मैं मैनेज कर लूंगी ये हमेशा आपको जो है बोलना है स्पीच के लिए मैं और एक बात कहना चाहती हूं कि अगर आप गायत्री मंत्र का रोज पठन करेंगे तो वो बहुत अच्छा है उसे आपके स्पीच में क्लैरिटी आएगी संस्कृत में है और हम रोज यानी ऐसा नहीं है कि एक ही बार करना चाहिए दिन भर कभी भी आपको समय मिले तो आप इसका पठन कर सकते हैं गायत्री मंत्र इससे आपके वोकल कॉर्ड में और आपके स्पीच में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी हम हमारे क्लास में बहुत सारे हैं। के लिए, के लिए, की हमारी है आप जुड़ सकती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अनुजा जी थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं याशिका आपको कुछ पूछना है मैम से जी सर मैम हाँ। आप एक बहुत ही एक्टिंग करती करती हैं हैं हैं आप आप करती हैं, फिर आप ट्रेनिंग सोशल हैं, तो आप इतना मैं टाइम मैनेजमेंट ही करती हूँ हर चीज के लिए मैं एक रूटीन बनाती हूँ एक टाइमिंग सेट करती हूँ और उसके बाद में अकॉर्डिंगली मैं अपने जैसे सुबह का टाइम रहता है मेरा योगा का तो अगर मैंने अलार्म भी बंद कर दिया रात को मैं बहुत जाग रही कहीं गई हूँ बाहर फंक्शन में और मैंने मुझे लगा कि मैं अभी योगा नहीं करूंगी तो अपने आप अगर मैंने अलार्म बंद कर दिया फिर भी मुझे पांच बजे अपने आप मैसेज जाने लगते हैं उठो योगा के लिए उठ जाओ योगा करो तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको अपने रूटीन में हर चीज के लिए समय और हर वो रूटीन बनाना चाहिए तो आप सभी काम कर सकते हैं चलिए तक मुझे लगता है कि आप से आए हैं तो मैं कि आप भी कुछ पूछना चाहेंगे मैम से सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्ते और मैम सॉरी मैं लेट आई इस शो में और जैसे कि आप योगा भी सिखाते हैं तो मेरा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जो आप योगा सिखाते हैं उसमें जैसे कि सभी तरीके के आसन डेली करते हैं या फिर किस तरीके से सिस्टमेटिकली करना चाहिए इसका कुछ मैनेजमेंट टाइम रहता होगा आ, अगर आप करना चाहती हैं अगर आपको टाइम नहीं है तो सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार में पूरे सारे बारह आसन हैं उसमें तो अगर नॉर्मल वाला अगर करेंगे और उसमें अगर आप छः सूर्य नमस्कार भी रोज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है लेकिन ये है बात कि रेगुलर करना चाहिए उसके बाद में जैसे हमने बात पंद्रह से बीस मिनट आप प्राणायाम कीजिए प्राणायाम ये बहुत अच्छा है और मेडिटेशन कुछ नहीं है तो दस मिनट के लिए आप कर ही सकते हैं मेडिटेशन या सब सूर्य नमस्कार हो गए प्राणायाम हो गया और एंड में आपने 10 मिनट के लिए क्योंकि रिलैक्सेशन बॉडी का और माइंड का बहुत जरूरी है आप कोई भी एक्सरसाइज करें और उसके बाद में आप जल्दी से वो एक्सरसाइज से निकल गए और घर का काम करने लगे नहीं पांच मिनट आप मेडिटेशन जरूर कीजिए तो वो आप अपने हिसाब से कीजिए कि मुझे आज मेरे अपर बॉडी पे काम करना है लोअर बॉडी पे काम करना है आज मुझे मेरे पूरे बॉडी पे काम करना है या फेशियल मास पे काम करना है तो वो आप अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपको सिखाएंगे या अगर खुद को करना है तो अपने आप को उसी तरह से आप सेट कीजिए और अगर आपको ये सब करने के लिए टाइम नहीं है तो 6 सूर्य नमस्कार या 12 करेंगे तो बहुत ही अच्छा है और आजकल तो नॉर्मल जो सूर्य नमस्कार है उससे वेरिएशन वाले सूर्य नमस्कार आए हुए हैं अगर वो आप सीखेंगे और वो वेरिएशन वाले एक बार अगर आप नॉर्मल की करेंगे और उसके बाद में वेरिएशन वाले करना शुरू करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है इससे आपको वेट लॉस हो जाता है और कॉन्सनट्रेशन uh, आपका प्राणायाम करने से बढ़ता है मेडिटेशन से आपकी इनर पावर बढ़ती है कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका चेहरा ग्लो होने लगता है तो आप ये ऐसे अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं और सुबह मॉर्निंग में किए हुए आसन बहुत अच्छी है। कभी आपको टाइम नहीं मिला चलते रहिए एक्टिव रहना चाहिए अगर आप एक जगह पे बैठ गए तो खत्म फिर वहीं पर आपको सब डिजीज आ जाएंगे आपके दिमाग आपका माइंड अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया तो आपको कुछ नहीं होगा आपके माइंड को पॉजिटिव रखना है या आप मत भूलिए आपने सुनाया और आशा करता हूँ पार्वती जी को आंसर मिली गया होगा उनका तो चलिए वक्त और इजाज़त हमें नहीं देता दे कि, कि हम आगे बढ़े जाते जाते मैं चाहूँगा के गाने से करेंगे जी सुनाइए का सॉन्ग है दो पल रुका मैं आपके जी, सामने जी, प्रस्तुत करना चाहूंगी स्वागत स्वागत दो पल रुका बाबू का दालिया और फिर चल दिए तुम कहा, कहा। दो पल की थी, ये दिलों की था और फिर चल दिए तुम कहा, कहा। तुम थे की थी कोई ओजली किरण तुम थे या कोई गली मुस्काई थी तुम थे सपनो का था सावन तुम थे की खुशियों की घटा छाई थी तुम थे था कोई फूल खेला तुम थे या मिला था मुझे नया जहा दो पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां दो पल की थी ये दिलों की दासता और फिर चल दिए तुम कहां हम कहा तुम थे आ खुशब हवा में थे तुम थे रंग सारी दिशा तुम थे कि था जादू भरा कोई ईसा दो पल रुका ख्वाब का काजवा और फिर चल दिए तुम कहा हम कहा दो पल की थी ये दिलों की दासता और फिर चल दिए तुम कहा हम कहा और फिर चल दिए तुम कहा हम और फिर चल दिए तुम हम कहा थैंक यू सो मच चलिए बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है पार्वती जी थैंक यू सो मच बहुत, और... बहुत मजा आया जी जी राजेश जी हैं आपको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं याद करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच और साथ ही साथ संगमिता जी ने भी याद किया है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं जी ने भी याद किया है आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वैसे बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है मैं सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वक्त और इजाज़त नहीं देता तो आप सभी को जिन्होंने भी मैसेज किया है अपना प्यार दिया है उन सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ करते हैं और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए अनुजा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको थैंक यू हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि एक प्रोग्राम जैसे आपने कहा था छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे और उसको शेयर करेंगे और फिर से एक बार याशिका थैंक यू सो मच बहुत सुंदर गीत आपने गाया सभी ने आपको मैसेज करके याद भी किया डॉक्टर बरका जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू एंड पार्वती जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम नमस्ते सा। तो हैं